वारक्षी से मारिशा से और उसके पुत्र हुए दक्ष जी महाराज वही दक्ष दूसरे रूप में आ गए दक्ष जी महाराज हुए दक्ष ने सृष्टि की नारद जी महाराज ने जब दक्ष ने कहा जाओ तपस्या करो सृष्टि विस्तार के लिए जब रास्ते में आओ तो नारद जी बुला करके महाराज उपदेश करके मस्तक पर अपना पीताम्बट डालकर के धीरे से मंत्र का उपदेश कर देते धीरे से मंत्र का उपदेश कर दे महाराज नाचने लग जाए हा गले में बांधे कंठी मस्तक पर लगावे तिलक है और कान में कहें मंत्र और महाराज मंत्र कह देते हैं कौन सा मंत्र देते थे ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मी विशुद्ध सत्व दिश्याय महाहंसाय हंसाय उपदेश करें और सब दुई बार हो गया ऐसा दो बार ऐसा कर दिया दक्ष बड़ा बेचारे तो बड़े दुखी नारद जी महाराज ने कहा कि संत का काम यह है कि ये दुखी हो उसके दुख की निवृत्ति कर दो दक्ष के दुख की निवृत्ति होगी अगर हमको गाली बकलेगा तब हमको गाली बखलेगा तो दक्ष के दुख की निवृत्ति हो जाएगी ये भागवत से कह रहा हूं मैं नारद जी महाराज बीड़ा बजाते हुए हरगुण गाते हुए मुस्कुराते हुए दक्ष के पास पहुंचे और दक्ष देखा महाराज फूट पड़ा है? तुमने मेरे पुत्रों को बिगाड़ दिया मूर्ख तुम्हारा कहीं आश्रम नहीं हो वाह तो वाह बलिहा कितनी बड़ी कृपा की अगर मैं कभी भ्रष्ट भी होता तो तुमने बचा लिया मेरे को वाँ। वाँ। अनारंभ अनिकेत अमानी है? अगर मैं कहीं भ्रष्ट भी होना चाहता कई आश्रम बना करके रहने का मन भी करता तो तुम्हारे श्राप ने मेरा परिरक्षण कर लिया दक्ष तो तो बहुत अच्छा कि तुम्हें विश्राम करने की जगह ही नहीं बहुत अच्छा घूम घूम गूं करके राम के नाम का प्रचार करता रहूंगा इससे बढ़कर के जीवन कोई हो ही नहीं सकता तस्मात लोके मूढ़ न भवे भ्रम तदम प्रतिजग्राह हमने कहा है कि बहुत अच्छा कहा प्रतिजग्राह्मी क्षेत्र बहुत अच्छा किया तुमने ऐसा कौन कर सकता है जो तुमने हमारे उपकार ऊपर उपकार किया कई आश्रम न बनावे ये भी तुम्हारा उपकार कई अब रुके नहीं तुम्हारा उपकार अगर रुकेंगे नहीं तो महाराज कहीं इधर उधर जाएंगे और जाएंगे तो क्या करेंगे नई नई जगह नई नई गाथा गाएंगे के साथ आनंद रहेगा मस्ती रहेगी महाराज और जहां जाएंगे वहीं पर नया नया माल क्यों एक, कर... एक दिन के बाद दूसरे दिन शायद कुछ कभी आ जाए और जो रोज नई जगह जाना है तो फिर क्या है तो, तो नित्य ही आनंद रहेगा बहुत अच्छा किया आपने आनंद दे दिया आपने राम जी मजों को महजनों का अपमान नहीं करना चाहिए अगर आपके गुरुजन आ जाए पिता आ जाए माता आ जाए बड़े भाई आ जाए अपरिचित अज्ञात संत आ जाए अतिथि आ जाए आपको अपने स्थान पर बैठे नहीं रहना चाहिए उठ के खड़े हो जाने चाहिए साधु आए संत आए वेश तो संत का है बैठे काम करूं जब बताया कि मैं किसी ने बताया रामानंद की बड़े अच्छे उठ के महाराज बड़ी गलती हो गई मुझसे अरे गलती क्यों हुई संत वेश तो था ही धोखा तो तुमको मिला नहीं उर्दपुंड लगा हुआ था मस्तक पर वैष्णव तिलक थी कंठी गले में थी धोखा कहा हुआ धोखा हुआ नहीं तुमने धोखा दिया है। दूसरों को नहीं दिया अपने को दिया है अपने को दिया है धोखा हुआ नहीं धोखा तुमने दिया है अपने आप को दिया है संत देखो चाहे किसी भी लिंग का संत हो चाहे तिलक आड़ा हो चाहे ठाड़ा हो कोई क्यों हो संत देखो उठ के खड़े हो जाओ अगर नहीं खड़े होते अगर नहीं खड़े होते तो आप अपना नष्ट कर रहे हो अब खड़े हो गए तो बना रहे हो क्या बन गया आपकी उम्र बढ़ गई आपकी विद्या फलवती हो गई आपकी कीर्ति बढ़ गई आपका सह बढ़ गया आपका ओज बढ़ गया चुवार वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो चार बढ़ गए और नहीं तो चारो नष्ट हो अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसे विना इंद्र जी महाराज राज्य कर रहे थे राज्य सिंह सभा में बैठे थे श्री बृहस्पति जी महाराज आए उठ करके खड़े नहीं हुए वही तो हमारे गुरुदेव हैं अभी अभी मैं बै, बैठ बै जाता बाजस है मुनिबरम सुरासुर नमस्कृतम नो चाला देखा नहीं है तो आप क्षम पस्यन नपि पश्चियन लगाया गया पस्यन नपि देखती हुई आपने देखा नहीं कोई संता के बैठ गए तो मैंने तो देखा ही नहीं महाराज जी उठ के आप खड़े नहीं हुए तो मैं तो देखे ही नहीं कहां से आ गए कब आ गए आप क्षमे हैं और देख करके मोटाई के बारे बैठे हो तो आप में नहीं है पस्यन्नप सीरा, पस्यन्नप इंद्र महाराज के इस मदानता के कारण बृहस्पति महाराज नाराज हो गए और वहां से चले गए ब्रह्मा जी महाराज ने कहा आपने अच्छा नहीं किया इंद्र से कहा आपने अच्छा नहीं किया ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दांतम ऐश्वर्याभ्यनंदत ऐश्वर्य मधु तो मैं क्या करूं महाराज कह महाराज अब तो किसी ब्राह्मण का किसी ब्राह्मण का किसी ब्रह्मनिष्ठ का किसी किसी भगवत भक्त का उसी आसन पर प्रतिष्ठा करो इसी सेवा करो तब काम बनेगा आपका श्री विश्वरूप जी महाराज का वर्ण किया गया गुरु पद पर पुरोधा पद पर श्री विश्वरूप जी महाराज ने कहा कि महाराज हम सब चाहते नहीं कह क्यों कि हम तो अकिन है हमारा शिरोन सिल, ही धन है शिरोन एक का एक होता शिला एक होता उंच किसान खेत काट ले काटते समय सूख करके बालियां गिर पड़ती और बालियों को ब्राह्मण जाके चुन लिया करते थे दुकानदार अन्न के व्यापारी गल्ले के व्यापारी जब दुकान लगाते थे तो गल्ला गिर जाता था और ब्राह्मण जाकर के उसको उठा लेते थे एक हो गया शिला और एक हो गया उसी से ब्राह्मण साल भर काम चलाता था जी। लेकिन अब तो न शिला रह गई न उंच रह गया खेती किसान काटता है काटने के बाद एक एक दाना बिनवा लेता है और पक्के की जमीन है काहे कु महाराज अन्य गिरे गई और गिरेगा तो झाड़ू लगा देता है झाड़ू लगवाना पाप है उस जगह नहीं? तो झाड़ू लगवा लेता है अब न शिला रह गई न उंच रह गया कह महाराज ब्राह्मण लोग कर्म से गिर गए अरे ब्राह्मण कर्म से नहीं गिर गए ब्राह्मण को कर्म से गिरने के लिए तुमने विवश कर दिया शिला छोड़ दिया उंच नष्ट कर दिया अब ब्राह्मण पाए क्या यह शिलो वृत्ति है इससे पवित्र अन्न दुनिया में कोई नहीं शिलोच से पवित्र दुनिया में कोई अन्न नहीं सात दरवाजे पर वृक्षा मांग करके और पाले सन्यासी के लिए इससे पवित्र अन्न कोई नहीं ब्राह्मण के लिए से पवित्र अन्न कोई नहीं हा? हमने हमने शिला की है महाराज हमको पता है चाहे दो ही दिन की हो लेकिन हमने शिला की है हमने मधुकरी भी लिया है हम जानते हैं कि मधुकरी से, तो है। से और शिला से उच तो नहीं लिया है मधुकरी से और शिला से मन पवित्र होता है बुद्धि शुद्ध होती है आत्मा परिष्कृत होती है इसमें कोई शक मत है। ने जी ने हमारा तो ही है ये पुरोहित बड़ी निंद वृत्ति है इसको हमको क्यों कहते हो फिर उन्होंने हाथ जोड़ा नहीं महाराज हमारा कल्याण होगा कह चलो तुम्हारा कल्याण होगा तुमने तो स्वीकार कर लिया अकिना नाम निधनम शिलोनम साधु न फिर स्वीकार कर लिया और श्री विश्वरूप जी महाराज ने नारायण कवच का उपदेश किया नारायण कवच के द्वारा इंद्र फिर उसी प्रकार से धन समृद्धि संपन्न विजय सब कुछ हो गया उनको नारायण कवच का रोहित्वास्त्र महेन्द्रया अनुपृछते नारायणाख्यम वर्मा तमु उसमें नारायण कवच का एक विशेष अंगन्यास है अंगेष कर्ण सब इसमें लिखा है वो विशेष अंगन्यास है विशेष है और उसके बाद स्तोत्र पाठ है उसके द्वारा व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है रक्ष सौ माध्वनि नीत धरो बराह अपने दृष्टा पर पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान बराह जो हैं मां अध्वनि रक्षतु मेरी मैं जहां जाऊं मार्ग में, में मेरी रक्षा करें और अगर मैं कहीं बाहर जाऊं तो पर्वतों पर हमारी रक्षा करें कौन लक्ष्मण के सहित भरताग्रज वह रामोद्री कूटे स्वत प्रवासी व्याद भरताग्रज उस्मान स्मान अब ये भरताग्रज स लक्ष्मण इसमें बड़ा भाव है राम आप इसको सोचिए इस प्रकार से नारायण वर्म है नारायण वर्म से श्री इंद्र जी महाराज संपन्न हो गए लेकिन ये जो विश्वरूप जी महाराज थे दैत्यों की भांजी थी ये तो देवता देवता के पुत्र भी थे कृष्णा तो महाराज के पुत्र है लेकिन दैत्यों की भांजी थी, इनके तीन सिर था तो मामा पग मामा भी प्यारा तो होता ही है ऐसी क्या बात है मामा भी प्यारा होता है, है? तो एक आधा होती जरा मामा को भी धीरे से दे दिया करते थे और जब ये देखा इंद्र ने उनसे बर्दाश्त हुआ नहीं उन्होंने महाराज इनका असर वजह से कुछ कर दिया वज्र से सिर उचिन्न किया तो ब्रह्महत्या दौड़ी और जब ब्रह्मत्या दौड़ी तो इंद्र ने चार बड़े चतुर है महाराज चार जगह उसको विभक्त कर दिया पृथ्वी में जल में वृक्ष में और स्त्री में आज भी वो ब्रह्मत्या दिखाई पड़ती है पृथ्वी में ऊसर भूमि के रूप में फूली हुई ब्रह्मत्या है जल में फेना के रूप में ये जो फेना होता है जल में फेना यह ब्रह्मत्या है ये फेना फेना सहित कहीं आचमन मत कर लेना कभी शुद्ध के बजाय अशुद्ध हो जाओगे आचमन जब करो तो फेना कहीं उसमें न आ जाए इतना भी ना जल में डालो जल ऐसे डालो और डालने के बाद बुदबुदा पैदा हो वो भी फेना ही हुआ उससे भी कभी आचमन मत करना आचमन जिस जल से करो सुन लो आचमन किए बगैर कुछ क्रिया आगे बढ़ती नहीं आचमन किए बगैर कुछ नहीं करना चाहिए अगर कर्म संध्या कर रहे हैं जब कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं बीच में अगर कान पर जनेऊ चढ़ाने की जरूरत पड़ गई छोटे वाले की जरूरत पड़ गई तो वहां जल लेके जाइए और जल की जब आइए तो फिर ऐसे बैठ बैठे घस हंस चरण धोए चरण धोने के बाद फिर आइए बैठिए अब तो ठीक है माना तो बैठे गए नहीं अभी आप हाथ में जल लीजिए अपवित्र वा यस्मरेत सवाहिया पवित्र ऐसा करिए इतना इतना कह के नहीं चलेंगे तो तुम्हारा अपने कर्तव्य से नीचे गिरेंगे इसलिए इतना कहना जरूरी है जल्दीबाजी में भी और उसके बाद रामाय राम भद्राए नम रामचंद्र आय नम किम बहुना केशवाय नम माधव आय नम नारायण आचमन करिए और आचमन कैसा होना चाहिए हैं? ब्राह्मण हो तो उसका आचमन इतना हो कि यहां तक जला जाए हा ऐसा मत करो यही रह जाए हाँ और अगर क्षत्रिय हो तो यहां तक आवे वैश्य हो तो यहां तक आवे और शूद्र हो तो यहां तक रहेगा यह आचमन का ढंग राम जी आचमन करो तो कैसे करो आचमन तो किया सुर आचमन हो सुर नहीं होना चाहिए आचमन निश्शब्द होना चाहिए जल अफेल होना अफेल होना चाहिए जल में फेना नहीं हो आचमन करने में आवाज नहीं हो मंत्रोच्चार पूर्वक हो और भी गुण लेकिन तीन खास तीन समझ लेना मंत्रोच्चार पूर्वक हो नंबर एक दूसरी बात निःशब्द हो तीसरी बात जल अफेन हो, ऐसा आचमन को ये आचमन महाराज आपके पापों को नष्ट करने में समर्थ ये आचमन आपके पापों को नष्ट करने में सर्वथा समर्थ ये आचमन कर पहले कोई भी काम करते हो क्या करते हो आचम्य प्राणानायम्य करते हो ना करते ये करना चाहिए तुम्हारा जल में जल में फेने के रूप में ब्रह्म हत्या गई और बता रहा था मैं जल में वृक्षों में जो वृक्षों की ये जो गाध निकलती है ना गोंद यही ब्रह्मत्या है हाँ। गोद के रूप में ब्रह्मत्या गई वृक्ष में फेरे के रूप में गई जल में और भूमि हाँ? में ऊसर के रूप में गई स्त्री का स्त्री में गई महाराज जी वो रजोधर्म के रूप में रजोधर्म के रूप में अब इसके चार ब्रह्मत्या जी तो सबको कुछ समाधान भी किया कुछ दिया भी है, है कि ऐसा होगा ऐसा होगा वहां पर ऐसा भी, भी किया अब उसको राम जी इस प्रकार से ब्रह्म हत्याएं बांट दी और ब्रह्म हत्याओं को बांटने के बाद अब राम जी महाराज अब ब्राह्मण हत्या तो की थी अब दरिद्रता फिर आ गई फिर निश्री हो गई अब क्या हो तो ठाकुर के पास गए ठाकुर ने कहा महाराज मैं क्या करूं हुँ? करूं क्या तो ठाकुर के पास जाने का प्रयोजन क्यों पड़ा कि जब वो विश्व रूपजी महाराज की हत्या कर दी तो उनके पिता त्वस्टरा बहुत नाराज हुए और उन्होंने यह उचीज दी कि इंद्र को मारने वाला मेरा पुत्र पैदा हो इस अग्नि से कुछ संकल्प में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई तो इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो गया श्री वृद्सुर जी का प्राकृत्य हो गया वृतासुर जी आया और बृतासुर ने आक्रांत कर लिया महाराज सबको और इंद्र को निकाल करके बाहर कर दिया स्वर्ग से अब क्या हो भगवान के चरणों में प्रार्थना की ठाकुर ने कहा नीशारण्य की धरती पर जाओ नयिशारण की धरती पर बगैर बगैर गए आपका कल्याण नहीं होने वाला नये विशारण के पास दधीजी यही यह से कुछ दूर है दो चार मील दूर होगा दो दो-चार मील मिश्रित तीर्थ यहाँ पर महाराज यही दधीची का निवास है। यहाँ जाओ और महर्षि दधीज तपस्या कर रहे हैं तो उनकी तपोपू धियों की याचना करो वाह दुनिया में सब मांगती है तो देखोगे लेकिन यह किसी से यह यह अचना कोई पूरा करने वाला मुश्किल से मिलेगा कि आप मर जाओ धन्य है बलिहार है महाराज देवता लोग आते हैं दधी चीर्थ में और कहते हैं महाराज आप अपने शरीर की तबोपूत हड्डी हमको प्रदान कर दो ददेश महाराज ने पहले तो एक आध बार जरा हंस नारायण का आदेश है भगवान का आदेश है कहीं बिल्कुल ठहरो लेके जाओ, उन्होंने योग समाधि लगा करके शरीर को समाप्त कर दिया भगवान में प्राण अर्पण करके हड्डी बज गई उसका अस्त्र बना और उसमें ठाकुर जी अपने अपने तेज का आधान किया है एक बात और समझना मुने शुक्ति भी उत्सुकता भगवत तेजसान्विता उस वज्र में भगवान का तेज भी विद्यमान है और वज्र बन तैयार हुआ अब युद्ध शुरू हो गया देवासुर संग्राम आरंभ हो गया अब उस देवासुर संग्राम में इंद्र और वृत् ये दोनों आमने सामने हैं महाराज वृतलासुर है। चले रौदते हुए चले महाराज देवताओं की सेना पदभ्या माथुरम निमीलिताक्षम रण रंग बंद करके चल रहे चाहे जो आवे मरे रण रंग दुर्मदान कंपयन उद्यत शूल ओजा नूथ पतिर यथोन्मदहा जैसे मतवाला हाथी गजेंद्र कमरि की बण को तहस नहस कर दे उसी प्रकार से देवताओं की सेना को तहस नहस करते हुए वृतलासुर पधारी महाराज इंद्र ने जब देखा उसको आते हुए बहुत बड़ी गदा बड़ी भयंकर गदा बड़ी मतलब बड़ी भयंकर गदा छोड़ दिया वृत के ऊपर अब वृत्त ने जब देखा कि गदा आ रही है तो बीच में ही लपक करके महाराज बीच में ही उसने पकड़ लिया बृतरासुर ने बीच में ही पकड़ लिया चिक्षे बताम आपततीम सुदुस्म जगराह बामीन कर हाँ खेल ही खेल में पकड़ लिया उसमें कोई आयास नहीं करना पड़ा बृतरासुर जी को अनायास नहीं कर लिया और उसके बाद एक बार आज जमा करके महाराज रावत को अहरावत में होकर के नीचे गिर पड़ा रक्त सौ होने लग गया अहरावत व्याकुल हो गई अब जिएंगे कि मरेंगे इंद्रो मृतस्य मुझे का गुणगान गाने चल रहे हैं इस समय राम जी हम मृतासुर को मारने नहीं चल रहे हैं, हम मृत्रासुर को अमर करने चल रहे हैं वृत्रासुर की मृत्यु गाथा नहीं का रहे गा, गा रहे हैं हम वृत्रासुर की अमर गाथा गा रहे हैं वृत्रासुर का वरदान भक्तों का कंठहार है बोलो भाई की नहीं बोलिए विद्वानों बोलिए भागवती कथा गारू वैष्णु वृत्रासुर का वरदान भागवतों का, का कंठहार है महाराज वृत्रासुर जी क्या है मुंह से खाली वृतरासुर निकलता नहीं क्या करें अभ्यास खाली वृद्धासुर से नहीं निकलता तो वृद्धासुर जी क्या कर रहे हैं महाराज जी इंद्र की गदा खाली गई है तो वृद्धासुर कहते हैं मारती क्यों नहीं बज्र मुझको मैं तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा हूं और अमोक वज्र तुम्हारे पास है तुम मारती क्यों नहीं मुझको घबराओ मत गदा की तरह वज्रदर्थ नहीं जाएगा मारो सुरेश कस्मोसी वज्रम शब्द ही देखे भरत साधु किश सुश कस्मा न ही नोसी वज्रम बज्रम कथम नहींन नौ पुरस्थित वैरिणी मय्य मोघम्रेष्ठा न कदेव बज्रं सिया स्फल कृपाणाव म। कहते हैं पिप्त जी इंद्र घबराओ मत आज तुम्हारी विजय है आज तुम जीत जाओगे आज तुम जीत जाओगे मारो मुझे आज तुम जीतोगे मैं जीतूंगा कैसे गजब है महाराज क्या आज तुम जीतोगे क्या क्यों जीतूंगा क्या इसलिए कि तुम्हारी और भगवान है यह तो हरी ही यतो विजय यजय श्रीर्गुणास्तः जहाँ ठाकुर है वही विजय है वही स्त्री है वही समस्त गुण है यही है। कि शब्द है गीता के शब्द दूसरे है ये योगेश्वरो कृष्ण तत्र त्री विजय भूति ध्रुवानी नीतिर्मतिर्मम यह यतो य विजय श्री गुणास्तः वही विजय है वही स्त्री है वही गुण है मोटा मोटा अर्थ है नहीं तो विजय स्त्री गुण का बड़ा विलक्षण अर्थ है दुनिया की सारी संप्रदाय तीनों अक्षरों में सन्निहित है विजय में स्त्री में और गुण में आप ऐसा कुछ नहीं पाओगे जो इन तीनों में न हो विजय में स्त्री में और गुण आप कुछ ऐसा पढ़ोगे नहीं जो इन तीनों में न हो विजय में स्त्री में और गुण में आपकी समस्त उपलब्धियां जयश्री गुण के अंदर सन्निहित यह तो हरी विजयश्री गुणास्त अरे अगर हम ये कह दे राज अगर हम ये कह दे भाई तो तुम्हारा क्या कहना है तुम्हारी ओर ठाकुर जी इसका मतलब क्या है इसमें ध्वनि क्या निकल रही है तुम्हारी ओर तो है लेकिन मेरी ओर धनी निकली वो कहता है यह तो हरी जहां भगवान है वही विजय है वही स्त्री है वही गुण है इसका मतलब कि मेरी ओर ठाकुर नहीं महाराज ठाकुर का छलकता हुआ सौंदर्य कोटि कोटिकंदर पर दमन स्वरूप अनूप अचिंत्य, अनंत लावण्य श्री ब्राजी महाराज के सामने प्रकट हो गया ठाकुर से बर्दाश्त नहीं हो पाया कि मेरा ये भक्त मेरे अस्तित्व को स्वीकार करने वाला मेरे महत्व को मानने वाला आज ये अनुभव करे कि इंद्र की ओर ठाकुर है मेरी ओर नहीं है? आकर के वृत् के सामने अपनी अनूप रूप राशि को बिखेरते हुए मन मंद मुस्कुराते हुए वृत्र के प्राण को स्पंदित करते हुए आनंदित करते हुए उसके मन को मुदित करते हुए श्री नारायण भगवान के भगवान श्री नारायण वृत्त में तेरह मे तीन केंद्र इंद्री मेरा